सप्तम अध्याय अध्याय अध्याय समाप्त हुआ, अष्टम सप्तमाध्यासमें अष्टध्याय पूर्वस्ध्याय निर्विशेष आत्मतत्व अन्विन्नम आवे अध्याय आवेदित पूर्वस्ध्याय अध्याय और सप्तम अध्याय में कहा गया। कोई विशेष धर्म नहीं है, शुद्ध सिद्ध्रपे अनविन्नम्छि नहीं पिछिन्न नहीं है, देश काल वस्तु रहित शुद्ध आत्मतत्व तो सद आनंदेकता सदव संग्रसीत आनंदूपे एक एक, एक रसे आवेदि ज्ञापित ज्ञानक तथा च उपनिषद आरंभे चरिता किशिष्यद अध्यात ये आशंक उपनिषद का जो आरंभ है वही प्रयोजन है ब्रह्म विद्या का उपदेश करना षष्ठ अध्याय सप्तम अध्याय उसके पहले तो उपासना बहुत कही गई ष्ठ और सप्तमें शुद्ध निर्विशेष का ज्ञान कराए प्रतिपादन किया गया उपनिषद का आरंभचरिता तो हो गया वही तो, तो आवश्यक था और क्या बाकी रहा किम यदर्थम किशिष्यद्याम फिर और आरंभ करते हैं इस आशंकान से उत्तर देते भाष्य में यद्यपि देश दे कालादि भेद शून्य ब्रह्म सदकमेवादीत्यम आत्मेविदी ष्ठ सौरधिगत तथा हम मंदबुद्धिना दिग्देशेद वस्तु इतं भाविता बुद्धि न शक्य सहसा परमार्थ विषय कर्तधिगम्य ब्रह्म न पुरुषार्थ सिद्धि तदिगमाय हृदयपुंडी को देश उपद्र दीश कालाभेदून्य ब्रह्म दीग्नि देश नहीं काल नहीं वस्तुआदिभेद कोई नहीं है। शुद्ध एक अद्वित ब्रह्म उसे भिन्न कुछ भी नहीं है सदकम एव आदि सदकम एव आदि स्वगत सजाते विजाते आत्मा एव आत्मे इद इदम सर्व जो दिखता है भ्रांति से दिखता है, वस्तुतः आत्मा ही है आत्म इदर्व इदम सर्व का बाध करके आत्मा ही है सर्प रज्जुह सर्प नहीं किंतु रज्जुहे बाध सामनागण इदम सर्व यदृश्य तद आत्मतत्व ऐसे नाम रूपत्त्मक नहीं है आत्मा ही है नाम रूप का बाध कर देने से सद अद्वितीय आत्मतत्व ही है शास्त्र षठ सप्तारधिगतम ज्ञात तो हुआ अध्याय षष्टाध्याय अध्याय में यह निश्चित तो हुआ ज्ञान जब फिर और क्यों अष्टमोध्याय का आरंभ तथा यह मंदबुद्धिना दिग्देशादिभेद्ध वस्तुती बुद्धिर् मंदा बुद्धि ये शाम बुद्धिमंद होने से द्वैतमी दुराग्रह आग्रह और बार बार ये देख करके वही दिमाग में दिग्देशादि भेद वाला वस्तु कोई भी वस्तु नहीं इसमें दिग् नहीं देश नहीं काल नहीं ये कैसे होगा बहुत तर्क पड़ने वाले भी कहते हैं प्रलय काले में आकाश भी नहीं रहेगा ये वेदांति लोग कहते आकाश की उत्पत्ति होती है आकाश को नित्य मान मान कर बैठे तो कहते तो आकाश नहीं रहेगा फिर क्या रहेगा आकाश का अभाव दिमाग में नहीं आता है इसी प्रकार ये आदि भेद वाले वस्तु ऐसे भाविता बुद्धि ऐसे बुद्धि होती है उसके संस्कार संस्कार युक्त बुद्धि है ऐसे बुद्धि में है ऐसे कुछ दिग्देशादि वस्तु है पहला सब भूमा कश्मीर प्रतिष्ठित सोय महिमिनी अथवा न महिमनी सब कहीं ना कहीं है तो भूमा ब्रह्म है वो भी कहाँ है सबका पिता है तो भगवान का भी पिता कौन है उनका भी कौन पिता है ऐसे सामान्य बुद्धि होती है न शक्य तो सहसा परमार्थ विषय कर तुम आ कहेंगे ना सौ मिथ्या है कि अद्वितीय ब्रह्म है सारा जगह दिखता है और कहेंगे परमार्थ ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म ये मिथ्या है ऐसा नहीं हो सकता है सख सहसा शीघ्र बुद्धि को परमात्म विषय कर लेनी ये संभव नहीं है आप कहो शब्द से उरट लेगा कह देगा किंतु उसकी बुद्धि भी हो जाएगी एक अद्वितीय आत्मतत्व है शीघ्र ये संभव नहीं है आत्मतत्व ज्ञान के बिना पुरुषार्थ सिद्धि भी नहीं है धर्मार्थ काम मोक्ष में पुरुषार्थ तो परम पुरुषार्थ मोक्ष है आत्मतत्व का ज्ञान नहीं अनधिगम ब्रह्म ब्रह्म का साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो पुरुषार्थ सिद्धि नहीं व्यर्थ है इति तदअधिगम आये आत्मतत्व के ज्ञान के लिए अभी हृदय पुंडरी देश उपदिष्ट हृदय कमल है उसका देश उपदेश करना है वहाँ चिंतन करने के लिए टीका में कर्तुमित तदिगम आय विशिष्ट देश उपदिष्ट भी संबंध न शक्यते सहसा परमार्थ विषय कर्तुम उसके तद अधिगम आये इसलिए उसके ज्ञान के लिए विशिष्ट देश उपदेषव्य है विशिष्ट देश ब्रह्म का ज्ञान के लिए उसकी उपलब्धि के लिए विशिष्ट देश हृदय कमल उपदेश करना मंद मंद है मंदबुद्धिना तरी पर ब्रह्मण अधिगतिरपेक्षिता मंद तभी पर ब्रह्मण अधिगति संभव हे न केवल मंदाधिकारी ब्रह्माधिगमशेष हृदय उपदेश अत्र कर्तव्य किन्तु पुरोत्व अनुत्व गुणाद्य अर्थांतर उपदेश से कार्य इत्याह कोई सुनकर सोते तो मंदाधिकारी के लिए हम क्यों बैठेंगे अभी हो गया छोड़ दो कोई शांति गोपनिषद को पड़ते कहीं ष्ठ अध अध्याय जब आएगा तब तो सुनेंगे ष्ठ हो गया सप्तम हो गया तो और आगे क्या जोड़ते मंदाधिकारी के लिए केवल नहीं मंदाधिकारी ब्रह्माधिगमशेष्मान ब्रह्मा के शेष उपायूप से हृदयोपदेश मैं किंतु पूर्वक्त तो अनुक्तगुणादर्थान तो उपदेश पहले नहीं क्या कुछ अनुक्त अनुक्तगुण तो आदि अन्य कुछ अर्थ भी उपदेश करना है यद्यपि भाष्य में सत्येक विषय निर्गुण चात्मतत्व तथा सत्ब्रह्म प्रत्येक एक एक ज्ञान का विषय है निर्गुण ब्रह्म तथापि मंदबुद्धि नाम गुणवत्व शिष्टत्वाथ मंदबुद्धि गुणवत्त सगुण मानते हैं परमात्मा ब्रह्म और सर्वज्ञ है ये ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ या नहीं तो कहते सर्वज्ञ परमात्मा ब्रह्म है सर्वज्ञ कैसे नहीं होगा गुणवत्व तो माया के कारण शुद्ध में गुणवत्व नहीं है कुछ लोग नहीं मान सकते है निर्विशेष ब्रह्म कोई है ईश्वर का सगुण है सगुण नहीं निर्गुण ब्रह्म ऐसे द्वैत्ववादी कुछ लोग मानते नहीं तो शिष्ट तो शिष्टत्ववाद मानते कुछ गुण होना चाहिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होना चाहिए सत्य कामादि गुणवत्व च वक्तव्यम सत्य कामादि गुण कहेंगे गुण कहते उपासना करने के लिए सगुणों की उपासना होती है सर्वत्र उपनिषद में सगुण ब्रह्म का निरूपण है निर्विशेष परम ब्रह्म साक्षात्कर्नीश्वरा ये मंदास्तुकंप्य सविशेष निरूपणी निर्विशेष परम ब्रह्म उसके साक्षात्कार करने के लिए जो असमर्थ होते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए ये मंदास्ते अनुकंप्यंते सविशेष निरूपण ही सविशेष सगुण ब्रह्म का निरूपण करते इसलिए उपासनादि करने के लिए टीका मैं अवशिष्ट अर्थातरम उपदेष्टव्यम अनुआच और कुछ अर्थ अलग अर्थ है वो भी कहना है कहते हैं तथा तथा यद्यपि ब्रह्म विधा स्त्रीयाद विषयभ्य स्वयमें उपरम भवति तथा अनेक जन्म विषय सेवा से अभ्यास विषय जनता तृष्णा न सहसा निवर्तं शक्यते ब्रह्मचरिया साधन विशेष विधात साधन विशेष आवश्यक ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान जिनको हो जाता है ब्रह्म स्त्री आदि विषय विषय स्त्री आदि ले लिया जितने भोग्य है स्वयं उपरम भवती विवेक होता है तो उपरम हो जाता है विषय से फिर भी अनेक जन्म विषय सेवा अभ्यास जनिता अनेक जन्म में विषय सेवन किया है विषय सेवन करते करते करते कितने करोड़ों करोड़ जन्म चलेगी विषय सेवन के अभ्यास के कारण उस विषय में वासना है और विषय सेवन करने के लिए तृष्णा होती है जितने जितने अब भोग करते हैं इतने इतने वासना रहती है वासना बढ़ती है लगता है विषय सेवन करने पर तृप्त हो गए उस समय लगता है तृप्त हो गए आगे फिर उसकी वासना आगे फिर इच्छा है जितने जितने भोग करेंगे इतने इतने तृष्णा बढ़ती है तृष्णा की निवृत्ति भोग कर के नहीं होती है अभ्यास जनित विषय विषय आ तृष्णा न सहसा निवृत्तुम सकते शीघ्र निवृत्त कर देंगे तृष्णा ये सरल नहीं ना स्वयं कर सकते तो ना कोई कर देंगे तृष्णा की निवृत्ति कोई कोई कहते हैं महात्मा के पास आकर के हमारी इच्छा नहीं हो कहीं कृपा कर दीजिए हम कुछ संसार की इच्छा नहीं करें संसारिक इच्छा तो स्वयं करते हैं और महापुरुष कहेंगे कर देंगे इच्छा नहीं करें भगवान हमारा मन लग जाए और कुछ नहीं हम को चाहिए ये कृपा करके कर देगा और स्वयं चाहते विषय ये तृष्णा की निवृत्ति कोई नहीं कर सकता है शीघ्र ये साधन चाहिए इंद्र स्वयं आदि सब कुछ जो साधन है चाहिए ब्रह्मचर्य आदि समदमादि ब्रह्म, आदि साधन विशेष विधान करना है टीका में मंदधियाम ब्रह्मदि शेषत्व न देश विशेषवत् गुण विशेषवत् च ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेष भी धातव्य संबंध है मंदुबुद्धि वाली के लिए ब्रह्म ज्ञान शेष रूप से देश विशेष गुण विशेष कहेंगे अब ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेष भी, भी कहेंगे वैराग्य दृढ़ है राग आदि नहीं तो शुद्ध उत्तम अधिकारी अपने को उत्तम मानने से उत्तम नहीं होता यदि बिल्कुल तृष्णा विषय में है ही नहीं वैराग्य दृढ़ है मन एकाग्र है जा जब जाए मन स्थिर कर दिया तो उत्तम अधिकारी है और विषय की इच्छा बहुत है मन से विचार करके सोचता रहता क्या करेगा क्या करेगा संकल्प विकल्प करता है तो उत्तम अधिकारी मानने से नहीं होता है इसलिए उसके लिए साधन चाहिए ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेष विधान करना इतने सम्बन्ध हो शब्दोत्थ ब्रह्म विधि बिना अपी विषय में वैमुख्य सम्भात किम विधि न इतिहासं क्या शब्दोत्थ ब्रह्म ज्ञान ब जिसको हो गया विधे के बिना भी विषय से वैमुख तो अपने आप हो जाएगा फिर उसके लिए विधान करना क्या जरूरत है ब्रह्मचर्य आदि साधन इसलिए कहते यद्य ब्रह्म विधा उनको तो हो जाएगा अन्य सबके लिए सरल नहीं होता है तो साधन विशेष वक्तव्य अवशिष्य तथा उपासकाना गतिश वक्तव्य यदि अवशिष्ट विशेष साधन ब्रह्मचर्य आदि कहेंगे और उपासक के लिए गति मार्ग चिंतन भी करना है उपासक को ब्रह्मलोक जाना होता है कार्य बादरी कार्यम बादरी रस्य गति पते है कार्य ब्रह्म के प्राप्ति प्राप्ति होती है उपासकों को बादरी अधिकरण ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया जो मार्ग से जाएंगे कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे जो कार्य ब्रह्म की हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग चिंतन भी करना होता है ये भी उपदेश करना है अर्थंतर महा तथा तथा यद्यपि आत्मीकदान गंत गमन गंतव्या अविद्याशेष स्थित निमित्त निमित्त गगन विद विद्युत उद्भुत वायुद्ध इंधन इव अग्निस्त्मन निवृत्तिथा आत्मीक विदाम एक ही आत्मा अहम अस्मी ब्रह्म आत्मा ही और एक ही आत्मा उसको जो जान लेता है एक अद्वितीय आत्म तत्व तो तो ही मैं हूं उसमें गंत्री गंता कोई होगा गमन क्रिया गंतव्य गमन का विषय ये तीन ही है गनता चैत्र है गमन क्रिया के द्वारा ग्राम को प्राप्त करेगा ग्रामम गच्छति चैत्र गंता गमन क्रिया गंतव्य ग्राम कर्म ये सब होता है अज्ञान में आत्मिकत्व विधान एक आत्मा है आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं स्वयं आत्मस्वरूप है तो गंता गमन करने वाला कौन गमन क्रिया कहाँ होगी और गंतव्य क्या है कुछ है ही नहीं एक अद्वितीय आत्मतत्व तो है तो अविद्या विशेष स्थिति निमित्त तो के है अविद्या आदि शेष स्थिति अविद्या काम कर्म आदि शेष स्थिति के निमित्त तो? ज्ञान हो जाने के बाद अभिद्य के निवृत्ति होती प्रारद्ध कर्म जो रहता है तब तक ऐसे व्यवहार करता है निमित्त तो समान समाप्त तो हो गया प्रारध्ध तो समाप्त तो हो गया ज्ञानी को कहीं जाना नहीं पड़ता है गगन एव विद्युत उद्भुत एवं वा वायु दग्ध वा ईंधन एव अग्नि गगन में जैसे विद्युत है वह गगन में ही उद्भूत होता है वायु वही वायु आकाश में दग्ध ईंधन एवं अग्नि ईंधन दग्ध अग्नि शांत हो जाती है क्या जाना नहीं स्वात्म निवृत्ति अपने स्वरूप से निवृत्ति होती है तथापि गंत्री गमनादिवासित बुद्धि नाम ऐसे वासना से युक्त है ज्ञान हो गया तो फिर कहाँ जाएगा आत्म साक्षात् तो मोक्ष हो गया तो फिर जाएगा कहाँ कहाँ रहेगा और उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं उससे अतिरिक्त तो नहीं तो फिर रहेगा कहाँ ये वासना है संस्कार है इसके लिए हृदय देश गुण विशिष्ट ब्रह्म उपासका हृदय देश में गुण विशिष्ट ब्रह्म का जो उपासना करेंगे सगुण ब्रह्म का उनके लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए रास्ता बताएंगे मूर्धन्य नाड्या गतिर वक्तव्या मूर्धन मूर्धा कुनिक निवाले सुषमा नाडी से गति आगे ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये सौ कहना है इति अष्टम प्रपाठक आरभ्य है अष्टम करते हैं अविद्यादि शेष स्थित निमित्त स्वात्मन निवृत्ति संबंध अविद्यादि प्रार्ध सामत तो हो गया आत्मा में अपने स्वरूप में निवृत्ति हो जाती है स्वात्मनिर्वाणे भी कृतक रूप त्यागन स्वाभाविक स्वरूपावस्थान इतना तो दृष्टान्त माह आत्मरूप का अपना स्वरूप समाप्त हो जाएगा तो स्वाभाविक स्वरूप में रहेंगे दृष्टान्त देते गगन ही विद्युतादि अनेक उदाहरण उपादान बुद्धि सौकर उदाहरण बहुत दे दिया बुद्धि सौकर्यम सुकरता सरल से बुद्धि में आ जाए इसलिए उक्तमेंव अध्याय तात्पर्य संक्षिप दर्शेती ये अध्याय का तात्पर्य जो कहा गया उसको संक्षिप से कहते हैं दिग्देश गुणगति फलभेद शून्यम ही परमा सद अद्वयम ब्रह्म मंदबुद्धिना असद प्रतिभाति दिग देश गुण गति फलभेद शून्यम शुद्ध ब्रह्म में कोई दिग् नहीं है देश नहीं काल नहीं गुणा नहीं गतिगम नहीं फल नहीं कोई भेद नहीं निर्भेद शुद्ध आत्मतत्व परमार्थ सदअ परमार्थ है सद सदरूप वही अद्वैय ब्रह्म है ऐसा होने पर भी मंदबुद्धि नाम असद प्रतिभा थी मंदबुद्धि वाले कहलाती असद ये है ही नहीं ऐसा कहाँ ब्रह्म होगा दिग नहीं देश नहीं गुण नहीं, गत, नहीं कोई फल नहीं कुछ भी नहीं खाली ब्रह्म ब्रह्म कहाँ रहेगा देश भी नहीं रहा आकाश भी नहीं रहेगा दिघ नहीं कुछ नहीं रहेगा तो ब्रह्म कहाँ रहेगा उनको लगता है ऐसे ब्रह्म है ही नहीं शुद्ध ब्रह्म निर्गुण ऐसे कहाँ से होगा गुण भी नहीं कहाँ से रहेगा इसलिए असदी व प्रतिभा ठीक है हमें दिशा देशेन, न गुणेरी गत्या फलवेदन शून्यम दिशा शून्यम देशे शून्यम गुणे शून्यम गत्या शून्यम फल शून्यम देश नहीं, दिशा नहीं, गुणा नहीं गति नहीं, फला नहीं, फलि तद तदनविन्नमें नहीं, ये किसी वस्तु कृषिवस्तु परिच्छिन्देश तरह दिगादनविन्न तो हेतुम दिगाद अनवच्छिन्द्न आत्मतः क्यों? क्यों? कि अद्वय अं दय यद भिन्न द्वितीय यही नहीं अद्वितीय तरी त्रह्मोपहार ब्रह्म ग्राहयितम किमित अथा उपदेश्य तत्र यदि ऐसे ब्रह्म है ब्रम निवृत्ति के लिए ब्रह्म उपहनिवृत्ति के लिए परमात्सद अद्वैत ब्रह्म को ग्राह ज्ञान कराना चाहिए ज्ञापन कराना चाहिए उसको नहीं करके हृदय हृदयपुंडीकादी अन्यथा उपदेश ब्रह्मचर्यादि साधन क्योंपदेश करते हैं तथा सन्म्मागस्थंतु तथा शनि पर सदपुर ग्राही थे मन्यते थे श्रुति श्रुति मानते पहले सनमार्ग में चले सनमार्गस्था ताबत भवंतु अत्यंत बहिर्मुख है उसको बता दे तुम ब्रह्म हो खुश सब छोड़ कर चला गया लघु क्या पढ़ना है वेदांती वेदांति को श्रवर्ण करना हम बस पहले सनमार्ग में चले सनमार्गस्था तावत भवंतु बहिर्मुखों को पहले सनमार्ग में चलाने के लिए इसलिए कर्मकांड बड़ा है शास्त्र मार्ग पर चले ततः शनि ही थोड़ा अंतगुण शुद्ध हो फिर पहले सकाम भरे करे फिर निष्काम करेंगे फिर उपासना करेंगे अंतगुण शुद्ध होगा तब धीरे धीरे परमात्मा सदअपि ग्राह परमात्थ सद अद्वितीय ब्रह्म उसको ज्ञान कराएंगे ये मन्य इसे इस मानती नहीं तो इतने बड़े वेद की आवश्यकता क्या है सीधा कहते तत्व मुशी ब्रह्म नेह नाना और कुछ यही नहीं सो है नहीं सौ मिथ्याय हो गया कोई कोई बोलता तो हमारे गुरुजी जी का सार निकाल कर बता उपदेश किया सार सार ला करके कह दिया सार किसको मालूम नहीं सार पहले से शव को मालूम है महावाक्य तो है अद्वित्य ब्रह्म प्रपंच मिथ्या है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म सारे सार, सार गुरुजी जी क्या इकट्ठी करेंगे सार पहले सौ को मालूम है ग्रहण कितने कर पाते हैं शब्द से तो अट कर बोल देगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथिया सब के श्लोक याद है प्रवचन करने वाले श्लोक बहुत सुंदर बोल देंगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवन भ्रमे होता ठीक है उसका ग्रहण हृदय में बुद्धि में स्थिर कैसे होता है शब्द से बोलना और ग्रहण करना भिन्न है जो स्वयं चाखकर खाता है तो मीठा क्या पता चलता है कभी सब मधु नहीं कहा? कहता मधु मीठा मधु मीठा मधु मीठा है बोलता है उसका पता नहीं मधु किया है ऐसे ही रटकर बोलने से कुछ नहीं जब स्वयं अनुभव करे ग्रहण होता है उसका नाम ग्रहण ज्ञान संशय विपर्य रहित तो ज्ञान ऐसा होने के लिए सन्मार्ग में चले फिर क्रमशः उपदेश साधन से प्राप्त करे तो साक्षात्कार हो संशय विपर्य रहित तो। श्रुति समानते पहले सन्मार्ग हो जाए फिर परमात्र शतु को ज्ञान कराऊंगी ऐसी श्रुति मानती है इसलिए उपासना कर्म आदि वेद में है इतने बड़े वेद में इतने मंत्र बहुत कर्म कांड है उपासना कांड बहुत है ये उपनिषद में भी कितनी उपासना आ गई चांदो में ये उपनिषद में जो उपासना उसको उपासना में चिंतन और श्रवण करते करते संसार से मन हटे एकाग्र हो तभी ग्रहण होता है ज्ञान होता है नहीं तो साय्य बहिर्मुख को न बुद्धिभेद जनेत अज्ञानन कर्मस उनके भेद अद्वैत तो करके कर्म मार्ग से हटाय नहीं भगवान कहते हैं अध्याय अध्यायतात्पर्य संक्षेप विस्तराभ्या दर्शि श्रुत्यक्षरा व्याक अध्याय कात्पर्य अध्याय का विस्तर से, से कह अंतिम संक्षेप से क्या वाक्य में श्रुत्यक्षर व्याख्या करते अर्थ अथ यदिदमस्म ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीक दहरास्मतराकाशस्तन्वष्ट अन् तदन्वे तद्भाविज्ञासीव्यमती अथ यदिदस्म ब्रह्मपुरे ब्रह्म के पुरे ईश में दहर पुंडरीक दहरे छोटा ब्रह्म की उपलब्धि होने से ब्रह्मपुर कहा इसमें ब्रह्म कमल गृह हैकाश उसके अंदर आकाश और छोटा है तस्मिन यदअत तदन्वे उसमें अंदर जो है उसका अन्वेषण करना चाहिए तदभाव विजिज्ञासित विशेषण उसको जानने की चाकरे जाने अतानंतरम यदि दम वक्षमान दहरम अल्पम पुंडरिकम कमल है छोटा है दहर का तल्प आगे कहेंगे उसका स्पष्ट करेंगे क्या है पुंडरिक सदृशम विष्म विषम इव कोई घर नहीं उसमें दीवार खंभा छात डाला गया ऐसा नहीं भैष्म के जैसे घर जैसे पुंडरिक के कमल के जैसे कमल भी नहीं कमल के जैसे द्वारपालादिमहत्व जैसे घर में द्वारपाल रहते हैं इसी प्रकार यहाँ द्वारपालदि होने से घर के समान नगर के समान ही टीका में उत्तम बुद्धि प्रति निर्विशेष ब्रह्म उपदेश अनंतरम अथ का अर्थ अनंतरम उत्तम बुद्धिवाली के लिए निर्विशेष ब्रह्म का उपदेश षष्टमी सप्तमी हो गया उपदेश सुनकर ज्ञान हो जाता है यदि उत्तम अधिकारी है नव बार श्वेत को तत्व में से उपदेश करते ज्ञान हो गया अध्याय षठाध्याय अध्याय सुनने के बाद ज्ञान नहीं हुआ तो उत्तम अधिकारी नहीं निर्विशेष ब्रह्म उपदेश के बाद अभी मंदबुद्धि प्रति ज्ञान नहीं हुआ तो मंदबुद्धि सविशेषम उपदिश्य ब्रह्म सविशेष ब्रह्म उपदेश करते हैं त्रावत उपास्य आयतन निर्दिशति उपास आयतन आश्रय स्थान यदि यदिदुंद हृदयपुंडीक्रीष्मदृश हेतुमाह हृदय कमल घर के सदृश हुआ क्योंकि तस्य द्वारि द्वारद हृदय से पंचदेवय इधुते हेतु सिद्धि ये हृदय में पांच देव देशिद्रे मगे ये श्रुति में कहा गया तस्य तश्रय दर्शय अस्मिन् अस्हपुरे ब्रह्मणपुरा ब्रह्मपुर ष सामसे अनेक पर राजोंनेक प्रकृतिम यथापुर तथाइद अनेक्रीयमन बुद्धि भी, भी, राजा कैसे घर होता है राज्यः अनेका प्रकृतिमद अनेक प्रकृति, मद, अनेके प्रकृति उपा है कहीं द्वारपाल है कहीं कुछ है कहीं कुछ है इसी प्रकार एकदम अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि से युक्त है साम्यर्थ कार्य भी राजा के लिए करने के लिए काम करने के लिए सब रहते द्वारपाल आदि कहीं कुछ कार्य व्यस्त रहते हैं इसी प्रकार ये इंद्रिया मनोबुद्धि आदि सब है इस युक्त होने से ब्रह्मपुरा हुआ ठीक है मैं शरीर से ब्रह्मपुरोत्तम दृष्टान्त ने ब्रह्मपुर दृष्टान्त राज तत्र उत्तम वैष्मष्टानांत न स्पष्ट है घर जो कहा गया दृष्टांत स्पष्ट करते पूरे चैष्म यथा तथा तस्म ब्रह्मपुरे शरीर दहरम रा, राजा का पूरा नगर बड़ा है उसमें विष्म गृह है राज्ञो अथवा बड़े महल है उसमें एक प्रकोष्ठ है ग्रह है इसी प्रकार ये शरीर में ब्रह्मपुरे शरीर दहरम बैष्म घर हो गया शरीर हो गया महल नगर के समान उसमें विषम गृह हो गया पुंडरीका, ब्राह्मण उपलब्ध अधिष्ठानम वहीं ब्रह्म की उपलब्धि होती है यथा विष्णु साड़ग्राम विष्णु का जैसे साराग्राम स्थान है वहीं उपलब्धि होती है इसी प्रकार कथम पुनः सर्वगत से, से ब्राह्मण यथोत विष्म निष्ठतम ये ब्रह्म तो सर्वगते निरवय तो ये उसमें ही रहता कैसे इसलिए कहा ब्रह्मण उपलब्धि अतिष्ठान ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसलिए न संसारेण ब्रह्मातिर सेकर्मोपार्जि शरीरण स्वामित्वसंबंधो न ब्रह्मण कथं तत्र उपलब्धि अतः अभी करती है शरीर में ब्रह्म कहां से कैसे आएगा संसारी है ब्रह्म से भिन्न जीव अपने पुण्य पाप कर्म से ही तो शरीर बना भोग करने के लिए भोग आयतन शरीरम पाप पुण्य पुण्यकर्म अनेक जन्म के पाप पुण्य कर्म सबका बहुत है सब कम ले कर्म ले कर्म लेकर कर के नहीं आए सब कर्म में से जो कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए वो कर्म को ले आए भोगने के लिए शर्य मिला पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए जिन कर्म का फल भोगना है उनका नाम प्रारब्ध इस जन्म में भोगना है तो अपने कर्म से उपार्जित शरीर आपको जो शरीर मिला आपके कर्म से आपने उपार्जन किया पुरस्कार परमात्मा ने दिया जो जैसा शरीर प्राप्त करता है अपने कर्म है के अनुसार कभी मनुष्य बनता है कभी पशु बनता है कभी पेड़ बनेगा कभी घोड़े बनेगा कभी भेड़ बनेगा कभी मेढक बनेगा कभी बिच्छू बनेगा सब कीड़े मकड़ी भी बनता है और कहा किसे बनता है स्वकर्म पार है ना अपने कर्म से उपार्जित जैसे कर्म क्या? कर्म फल भोगने के लिए जैसे कर्म उसके फल भोगने के लिए इसे शरीर मिलेगा ये शरीर प्राप्त हुआ अभी शरीर मिला कुछ कर्म से इसके शर्य के साथ आपका संबंध है ये शरीर का आप स्वामी है जैसे ग्रह कोई मनाता है तो गृह के स्वामी होता है यह शर आपने उपार्जन किया तो ये शरीर के स्वामी आप ही तो आपका ये शरीर के साथ स्वामित्व तो संबंध हो स्वस्मी भाव संबंध हो शर्र आपका है आप स्वामी है आप स्वयं शर्र नहीं शरीय के स्वामी आप है ना ब्राह्मण हसमा दिन अब ब्रह्म का तो शरीर ही नहीं क्योंकि ब्रह्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं कर्म तो ब्रह्म का कोई कर्म नहीं भोगने के लिए शर मिला आपके कर्म से आपको शर मिला तो आपका ही शर्र हुआ तो ब्रह्म का तो नहीं है तो फिर वो तो ब्रह्म यदि शरीर के संबंध नहीं हुआ सामी नहीं कथन तत्व उपलब्धि फिर वहाँ कैसे उसकी उपलब्धि होगी अपने मकान में अपने रहेंगे अपने में अपने घर में रहेगा दूसरे कैसे रहेगा अतः अस्मिन ही भाष्य में अस्मिन ही स्विकारे स्विकार श्रृंगे दे नाम रूप व्याकरणा प्रविष्ट सदा क्यों ब्रह्म जीवन आत्मनिम इसमें परमात्मा ने प्रविष्ट हुआ स्विकार श्रृंगे अपने कार्य विकार श्रृंगे सुंग, कार्य आत्मा से आकाशादि भूत की उत्पत्ति हुई शरीर बना उसी के कार्य देह है भौतिक है उसी देह में परमात्मा प्रविष्ट हुआ नाम रूप व्याकरणाय अन्य जीवन आत्मा न नाम रूप व्याकर नाम रूप को प्रकट करने के लिए परमात्मा ने ही शरीर प्रवेश किया प्रविष्टम सदाख्यम ब्रह्म सदरूप ब्रह्म शर्य में प्रविष्ट है जीवन जीव से प्रविष्ट हुआ इसलिए उसकी उपलब्धि होती है बहुस्थान में आया तत्सृष्ट आ तदेवानुप्राविशत सृष्टि करके वही प्रविष्ट हुआ इसके विचार बहु स्थान में विचार उपनिषद में आ गया है प्रवेश कैसे होगा ब्रह्म व्यापक है परिच्छन का प्रवेश होगा ये मकान बने गया मकान बनने के बाद इसके अंदर ये दरियादि वस्तु लाए पुस्तक आए सब लोग आए बैठे परिचन का प्रवेश हो जाएगा संभव है ये नहीं कि घर बनने के बाद आकाश को बाहर से लाकर कर यहाँ रखे आकाश तो पहले से ही घट बनाने के बाद घट के अंदर कुलाल आकाश लाकर भरता है या खरीद करने वाले लेकर भरते हैं जो खरीद करेगा वो लेकर के घट में आकाश भरता है नहीं? या कुलाल भर करके देता है आकाश घट बना तो उसमें आकाश रहता ही आकाश तो व्यापक है प्रवेश क्या है व्यापक है उसके आकाश घट जो बना आकाश ही बना अंदर बाहर आकाश है ही उसका प्रवेश कैसे होगा तो परमात्मा व्यापक होने के आनंद देह के अंदर भी है तो फिर उसका प्रवेश क्या होगा देह में तो तत्सृष्टुआ तद तदेवानु सृष्टि करके मिट्टी से घट बना जिससे मिट्टी से घट बना उसी घट में वो मिट्टी प्रविष्ट है उसी घट में पानी रखते हैं बाहर के मिट्टी लाकर रखते हैं वो मिट्टी को प्रवेश नहीं कहते हैं दीवाल इसी घर में प्रविष्ट कोई कहता है इसी घर में दीवाल प्रविष्ट हो गया दीवाल से घर बना छात प्रविष्ट नहीं होता है इसी प्रकार ये प्रवेश क्या है उसका निश्चय क्या गया प्रविष्ट वास्तव नहीं प्रवेश में तात्पर्य नहीं है और प्रवेश के लिए दृष्टान्त दिया जलचंद्रपत जल में जैसे चंद्र दिखता है लोग कहते जल में चंद्र प्रविष्ट है इसी प्रकार यहाँ प्रविष्ट कहते यहाँ उसकी उपलब्धि होती है ये अंतकरण में उसका प्रतिबिंब हो जाता है अंतकर्ण स्वच्छ है उसमें आत्मा का प्रतिबिंब होता है अभिव्यक्ति होती है उसकी उपलब्धि होती है इसलिए आप यहाँ जो जो दिखते हैं ये कमरा में प्रविष्ट ही है दिखते हैं और परमात्मा तत्व तो दिखता है शरीर में क्योंकि वो प्रविष्ट इसलिए कहा जा गया उपलब्ध्य इसलिए प्रविष्ट कहा गया वस्तु तो, तो प्रविष्ट में तात्पर्य नहीं है प्रविष्टवत उपलब्यतें ये प्रविष्ट कहा है उसमें उसकी उपलब्धि होती है समझने के लिए कहा कि वह परमात्माओं से प्रविष्ट जीव रूप से जीव को अलग नहीं है परमात्मा ब्रह्म ही जीव रूप से दिखता है उसका प्रतिम्ब दिखता है इसलिए ब्रह्म की उसकी उपलब्धि होती है इसमें दे दिया ब्रह्मणों जीवात्मना न सिस्टि कार्य जलार्क व प्रवेश जीव आत्म रूप से प्रविष्ट हुआ सृष्ट कार्य में जलार्के के समान जल में जर्क सूर्य है उसके समान प्रवेश हुआ हृदय पुंडरी कष ब्रह्म उपलब्धि अधिष्ठानत्तम हृदय कमल ब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान स्थान है जो पहले कहा गया था पूर्वोत्तम अविरुद्ध मिहास तस्माद भाष्य में विषय तस्मादस्म हृदयपुंडे बेस्म उपसंहृतकैर्बा विरचर्शेष तो ब्रह्मचर्यसत्यसाधनाभ्याण व्यायम ब्रह्म उपलभ्यती प्रकरणार्थ यही ब्रह्म की उपलब्धि होती है अस्दयपुंडे हृदय कमल में समान घर जैसे यही ब्रह्म की उपलब्धि होगी ब्रह्म की उपलब्धि हो के जो कैसे उपलब्धि होगी साधन चाहिए साधन क्या है उपसन्नता करने ही उपसन्नता नहीं करना नहीं ये शाम ते उपसनता करना पहले इंद्रियों को बाहर विषय से हटाय तभी इंद्रिय इंद्र सर्णी बाह्य विषय बिहते विषय बाहर विषय से इंद्रियों को हटाएंगे ऐसे पहले वैराग्य हो तो बाहर विषय विरजते ही वैराग्य नहीं हो विषय से कहाँ हटेगा विषय से हटाने के लिए कहें तो मन विषय में जाकर रहता है कहते यहाँ से मन हटाओ शिष्य बैठ उसको सोच रहा है गुरु जी कहते वहाँ से विषय मन को हटाओ और शिष्य उसको ही सोच रहा है हटेगा कैसे जिससे हटाने कहेंगे मन उधर जाता है वीरज होना चाहिए वैराग्य होना चाहिए वैराग्य होना होता है तो अंत शुद्ध हुआ विषय में दोष दृष्टि करने पर वैराग्य होता है और आत्मतत्व साक्षात्कार करने की इच्छा दृढ़ हो विचार करे जीवन क्या करना है लक्ष्य क्या है तो दोष दृष्टिकोण से वैराग्य होता है तो वैराग्य होने पर ही साक्षात्कार हो सकता है विशेषतः ब्रह्मचर्य सत्य साधना ज्ञान दो साधन बड़ा बताए कि ब्रह्मचर्य के सत्य सत्य भाषण ब्रह्मचर्य एक बड़ा साधन है अब दूसरा सत्य सत्य भाषण एक बड़ा साधन है जिनके अभ्यास हो जाता है झूठ बोलने का उनको बड़े आसानी से झूठ बिना प्रयोजन जब कुछ पूछे तुरंत मिथ्या और अभ्यास हो जाने पर इतने बोलना हो जाता है उसमें कोई भय नहीं है और बड़े कुछ ना कुछ बोल जाए सब कुछ और सबका उत्तर तुरंत आ जाएगा सत्य बोलने के लिए तो शीघ्र होना चाहिए वास्तव झूठ बोलने के लिए देर होना चाहिए झूठ बोलते सोचना चाहिए आगे पीछे सोच करके किन्तु जिनका अभ्यास हो जाता है उनके झूठ बोलना इतना अभ्यास है एक झूठ के लिए उसके पीछे पचास झूठ बोलना पड़े चलेगा किन् सत्य नहीं बोलेंगे सत्य बोल दे तो चिंता नहीं किंतु झूठ बोल दिया फिर बाद में पूछे और झूठ और झूठ और झूठ चलता रहेगा असमेधसहस्र सत्य तोलयाधत असमेधसहस्रा सत्यमेक विशिष्यते एक हजार असमेधयाग और सत्य भाषण तुला निगेया असमधसहस्रंच सत्यं तुलाधृत असमेधसहस्रा सत्यमेक विशिष्य एक हजार असमध यज्ञ का जो फल उससे अधिक है सत्य भाषण का एक हजार असमैध का नाम लेना होता है एक असम जगह करना भी कठिन है हजार असमय है तो क्या बात है तो उससे भी सत्य भाषण अधिक है सत्य से बड़ा साधना सत्य सब को प्रिय होता है सत्य अपना स्वरूप है ब्रह्म अपना स्वरूप सत्य है सत्य स्वरूप होने से सत्य सब को प्रिय अत्यंत तो झूठ बोलने वाले को भी सत्य प्रिय होता है स्वयं तो मिथ्या बोले या दूसरे को बोले है? सच बोलो सत्य सुनना चाहता है और सत्य बोलने वाले फिर जय करता है थोड़े कोई धोखाबाजी कर दिया थोड़े समय में उसको जय पराजय नहीं कहते यदि झूठ गलत काम करे आगे नरक कर गया वो क्या जय उसको कहेंगे झूठ करके चोरी करके थोड़ा रुपया कटी कर दिया आगे न जाएगा इसको जय कहते है? दूसरे को तो ठहकर रुपया ले लिया ये जय ये तो जय नहीं ये तो है ये तो कितने धोखा है ये तो है वास्तव जय को प्राप्त करता है सत्य भाषण करने वाला सत्य के मार्ग पर चलने पर जितने भी करे पर्याप्त है एक अस्त्र बनाए निश्चय करे सत्य भाषण करना है मिथ्या नहीं बोलना कभी झूठ शब्द निकल जाए तो बाद में तुरंत तो जब समय में जाकर बोले क्या मैं गलत तो बोल दिया झूठ निकली गई स्वीकार कर ले पश्चाताप करे आगे नहीं बोलने का फिर विचार करे निश्चय करे अभ्यास करने पर होता है और जिनके मन में इसे झूठ बोलने का भी दृढ़ निश्चय है जितने बोलो वो तो अपने विचार करते आगे क्या कहूँगा आगे क्या कहूँगा फिर पूछेंगे तो क्या कहूँगा उनकी बुद्धि बहुत काम करती है झूठ बोलने वाले चोरी करने वाले उनकी बुद्धि कम नहीं है जो चोरी करता है उसकी बुद्धि कम है काम नहीं है घर में सोता है जो उसको डर लगता है अपने घर में सोता है तो डर लगता है कहीं चोर आएगा दरवाज़ा बंद किया सो बंद किया ताला लगाया देखा बंद किया बाहर सौ का दरवाज़ा बंद किया उधर बंद किया दो चार पांच व्यक्ति रहते हैं तभी तो डरते हैं दरवाज़ा कहीं खाली हो तो चोर आ जाएगा अपने घर में चार पाँच व्यक्ति सोते हैं तो उनको भय लगता है दरवाज़ा बंद करते हैं अच्छी तरह से दरवाज़ा और चोर है दूसरे घर में घूलता है रात को <laughs> कितने निर्भय देखो ये तो पाँच व्यक्ति है भय करके दरवाजे में बड़े बड़े दरवाजा लगाओ इसको बंद करो वो ताला लगा उधर बंद करो और वो आता है अकेले कभी एक दो आएंगे आकर दरवाजा तोड़ करके दीवार तोड़ करके अंदर आकर के धन लेकर जाता है कितने बुद्धि कितने साहस है झूठ बोलने वाले भी बुद्धि प्रयोग करता है किंतु गौरत मार्ग में प्रयोग करता है जिसके पास है, सन्मार्ग में प्रयोग करें तो बहुत उन्नति करेगा किंतु कुछ ऐसे ही, ही अविद्याम अंतरे वर्तमान अविद्या के अंदर है अज्ञान के अंदर है अज्ञान है नावृतम ज्ञान गलत मार्ग ही अच्छा लगता है इसलिए ये बड़ा साधन ब्रह्मचर्य और सत्य दोनों साधन से युक्त ही विशेष रूप से ये साधन से युक्त गुण बुद्धिया बुध्या, बुद्धिया गुणवत् ध्याय गुणवत् ब्रह्म का ध्यान करने ध्यान भी करना पड़ता है उपलब्धि के लिए ध्यान भी बड़ा साधन है ध्यान ध्याय चिंतायां अन्य विषय छोड़कर के लक्ष्य चिंतन करना तब ब्रह्म उपलब्ध थे ये प्रकरणार्थ ब्रह्म की उपलब्धि होती है हृदय में सगुण ब्रह्म की उपलब्धि होती है जो ऐसे कुछ ध्यान उपासना करता है अंत शुद्ध होता है आगे जी सगुण ब्रह्म उपलब्धि की इच्छा नहीं केवल निर्गुण ब्रह्म साक्षात्ने की इच्छा हो तो साक्षात्कार कर लेगा नहीं तो सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा दहरो अल्पतरो अश्मिनी दोहरे बश्मनि बेस्मनो अल्पत्वात् अंतर्वर्तन अल्पतरुत बेष्मे अंदर है दोहरो अल्पतर अस्मिन दोहरे आका घर में आकाश है बेष्म अल्पत्वाद तद अंतर्वर्तिन अल्पतर तम घर त्रदय तो कमल छोटा है उसके अंदर जो आकाश अंदर अंतर्गत और छोटा है टीका में अंतराकाशस्य से अत्यल्पत्व हेतुम अंतराकाश अत्यल्प है अंतर क्योंकि घर भी वेश में भी छोटा है उसके अंदराकाश और छोटा है आकाश शब्द से भूताकाश विषयत्व व्यावर्त ये जो आकाश आकाश कहते हैं भूताकाश जो बाहर दिखता है इस अंदर भी छोड़ा खाली स्थान है ये आकाश एक आकाश नहीं ल नाम अंतराकाश का अर्थ आकाश्य आकाशस्थलिंग आह्म सूत्र में आया आकाश ब्रह्म के लिए आकाश शब्द प्रयोग किया कहीं कहीं ये अंतराकाश आकाश नामक ब्रह्म है ठीक है कथम वाक्य से, से आकाश भाष्य में आकाश वे नाम ही वक्षति आगे कहेंगे आकाश भी नाम नाम रूप निर्भयता नाम रूप बनाने वाला आकाश ब्रह्म ही है ये आगे कहेंगे कथम से भी आकाश शब्द ब्रह्मणि वर्तते तथा आगे श्रुति वाक्य होने पर आकाश शब्द ब्रह्म में कैसे रहेगा ऐसा शंका हंसे कहते आकाश एवं अशरत्वात् सूक्ष्म सर्वगत साम आकाश शब्द भूताकाश भु, भु, नहीं है तो ब्रह्म में आकाश शब्द क्यों प्रयोग करेंगे क्योंकि आकाश जैसे अशरीर ब्रह्म जैसे अशरीर है और सूक्ष्म है सर्वगत है आकाशवत सर्वगत से नित्य ब्रह्म को समझने के लिए आकाश को पहले समझे आकाश किस प्रकार सर्वगत है सब के अंदर बाहर आकाश कितने आकाश है सब के अंदर है पत्थर के अंदर है घड़ा में पानी पानी घड़ा में खाली घड़ा है आकाश रहेगा पानी भर देंगे तो आकाश रहेगा वो उसको समझे आकाश अरे बड़ा ठोस लोहा पत्थर है उसके अंदर आकाश रहेगा छिद्र नहीं अंदर भरा हुआ है तो आकाश रहेगा हाँ लोटा लेकर चलो तो आकाश जाता नहीं साथ साथ कमंडल लेकर जाएंगे तो उसके साथ आकाश जाएगा नहीं जाता है घड़ा लेकर चलो आकाश तो जहाँ कहाँ ऐसे आकाश अंदर बाहर एक है कितने बड़ा मालूम है जो ऊपर आकाश दिखता है कितने करोड़ों करोड़ों साल तक तो ऊपर चल जाओ आकाश खत्म कब होगा मालूम है कितने साल जाने के बाद अनंत है ख़त्म नहीं होगा बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों बड़े बड़े वैज्ञानिक साधारण वैज्ञानिकों तो समझते हैं साधा लोग होते विज्ञान कितने दूर चला गया क्या घटापट करते हो क्या करते इससे क्या मिलेगा अलघुपटे विज्ञान कितने दूर चला गया बड़े बड़े वैज्ञानिक से पूछा जाता है आप बताओ वैज्ञान वैज्ञानिकों को बहुत आगे चली गई ये जरूर है अच्छी बात है बहुत प्रगति हुई है किंतु जितने बड़े आकाशक है उसमें से कितने अंश वैज्ञानिकों को पता है जितने तक जान लिया और कितने बाकी रहा जानने के लिए ये भूमंडल में उसके बाद ग्रह आदि है चंद्र चला गया मंगल चला गया बुध ग्रह चला गया पूरा ग्रह नक्षत्र के विषय में वैज्ञानिकों को, को बताते हैं जितने ग्रह नक्षत्र को जान लिया वैज्ञानिकों ने उससे और कितने बाकी है आकाश जानने के लिए कितने बाकी रहा कितने प्रतिशत का ज्ञान हो गया वैज्ञानिकों को, को? मालूम है कोई बता सकते हो जितने आकाश है जितने जान लिया उसके और कितने गुना बाकी है जानने के लिए हिसाब नहीं अभी वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछा था भुवनेश्वर में उनके बड़े बता दिया एक प्रतिशत क्या ये भी गलत है एक प्रतिशत मतलब क्या इसके नाइन्टी नाइन बार और सौ गुना आगे चल जाएंगे आकाश खत्म हो जाएगा फिर सिर नीचे हो जाएगा <laughs> एक प्रतिशत जान लिया मतलब सौ गुना आगे चले जाएंगे दूर से रॉकेट से तो आकाश समाप्त तो हो जाएगा, क्या हजार गुना करोड़ों गुना दस गुना जितने दूर चल जाओ आकाश खत्म हो जाएगा जाना कितने जितने अनंत है अनंत में जितने जाना उसको तो कुछ भी नहीं सुन सुन है कुछ नहीं कर सके एक नहीं शून्य शून्य प्रतिशत कह सकते जाना कुछ नहीं बहुत बाकी है इसलिए आकाश को आकाश बड़ा है व्यापक है सब के अंदर है बाहर भी सु छिद्र में भी आकाश है और बाहर भी सब के अंदर बाहर आकाश आकाशवत सर्वगत और नित्य और सूक्ष्म आकाश यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपदीप्य आकाश को सूक्ष्म कहा अनुपरिमाण आकाश सूक्ष्म है सब के अंदर घुस जाता है इसमें कोई गुण नहीं है स्थूल नहीं है पानी को ले सते घड़ा में वायु भी भर सकते बैलून में किंतु आकाश को नहीं ले सकते हैं घड़ा में ले सकते कोई पदार्थ है आकाश को लेने के लिए अभी वैज्ञानिक लोग पूछो कोई पदार्थ बक्सा बना हो जिसमें आकाश को लेकर कोई चल जाएगा नहीं आकाश जहाँ जाओ आकाश रहेगा किन्तु यहाँ के आकाश लेकर कोई चल जाएगा ऐसा नहीं होगा ऐसे प्रकार सूक्ष्म है आकाश सूक्ष्म का अर्थ नहीं अनुपरिमाण नहीं ऐसे सूक्ष्म है सर्वत्रावर्तित्व तो देह तथा नोपलभ्य नोपलभ्य आकाश को समझ ले कैसे सूक्ष्म है आकाश के समान सर्वगत और नित्य है आकाश और दृष्टान्ति श्रद्धिया ये सामान्य है सूक्ष्मत्व असर्व सर्वगत्व तो, तो, तो सामान्य होने से आकाश ब्रह्म, ब्रह्म में आकाश शब्द का प्रयोग किया गया Om sham